श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 100 बड़ा बाजार में श्री राम कृष्ण 20 अक्टूबर अठारह आज श्री राम कृष्ण 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट बड़ा बाजार जाने वाले हैं मारवाड़ी भक्तों ने श्री राम कृष्ण देव को नेवता दिया है काली पूजा को बीते दो दिन हो गए आज सोमवार है 20 अक्टूबर अठारह कार्तिक शुक्ला द्वितिया बड़ा बाजार में अब भी दिवाली का आनंद चल रहा है दिन को लगभग तीन बजे मास्टर छोटे गोपाल के साथ बड़ा बाजार आए श्री रामकृष्ण ने छोटी धोती खरीदने की आज्ञा दी थी मास्टर उसे खरीदकर एक कागज में लपेटकर हाथ में लिए हुए हैं मल्लिक स्ट्रीट में दोनों ने पहुँच देखा आदमियों की बड़ी भीड़ है बारह नंबर स्ट्रीट के पास पहुंचकर देखा श्री राम कृष्ण बग्घी पर बैठे हुए हैं बग्घी बढ़ नहीं सकती गाड़ियों की इतनी भीड़ है भीतर बाबूराम थे और राम चट्टोपाध्याय गोपाल और मास्टर को देखकर कर श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण गाड़ी से उतरे साथ में बाबूराम है मास्टर आगे रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं मारवाड़ी भक्त के यहाँ पहुँच उन्होंने देखा नीचे आंगन में कपड़े की कितनी ही गाठे पड़ी हुई हैं एक और बैलगाड़ियों पर माल लद रहा है श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ ऊपर के मंजिले पर चढ़ने लगे मारवाड़ियों ने आकर उन्हें निमंजले तिमंजिले के एक कमरे में बैठाया उस कमरे में काली का चित्र था श्री रामकृष्ण आसन ग्रहण करके हंसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे एक मारवाड़ी आकर श्री रामकृष्ण के पैर दबाने लगा श्री रामकृष्ण ने पहले तो मना किया परंतु तो फिर कुछ सोच कर कहा अच्छा फिर मास्टर से पूछा स्कूल का क्या हाल है मास्टर जी आज छुट्टी है श्री राम हंसकर कल अधर के यहाँ चंडी का गाना होगा मारवाड़ी भक्त ने पंडित जी को श्री राम के पास भेजा पंडित जी ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया पंडित जी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वर संबंधी वार्ता हो रही है अवतार संबंधी बातें होने लगी श्री रामकृष्ण अवतार भक्तों के लिए है ज्ञानियों के लिए है? नहीं पंडित जी परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे अवतार पहले तो भक्तों के आनंद के लिए होता है और दूसरे दुष्टों के दमन के लिए परंतु ज्ञानी काम शून्य होते हैं श्री रामकृष्ण सहास्य परंतु मेरी सब कामनाएं नहीं मिटी भक्ति की कामना बनी हुई है इसी समय पंडित जी के पुत्र ने आकर श्री राम की चरण वंदना की और आसन ग्रहण किया श्री राम पंडित जी के प्रति अच्छा जी भाव किसे कहते हैं पंडित जी ईश्वर की चिंता करते हुए जब मनोवृत्तियां कोमल हो जाती हैं तब उस अवस्था को भाव कहते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर बर्फ गल जाती है श्री रामकृष्ण अच्छा जी प्रेम किसे कहते हैं पंडित जी हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण उनके साथ बड़ी मधुर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं पंडित जी ने प्रेम का उत्तर एक दूसरे ही ढंग से समझाया श्री राम कृष्ण पंडित जी से नहीं प्रेम का अर्थ यह नहीं है प्रेम यह है ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश तो रह नहीं जाएगा साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है भूली जाएगी प्रेम चैतन्य देव को हुआ था पंडित जी जी हाँ जैसा मतवाला होने पर होता है श्री राम अच्छा जी किसी को भक्ति होती है किसी को नहीं इसका क्या अर्थ है पंडित जी ईश्वर में वैषम्य नहीं है वे कल्पतरु हैं जो जो कुछ चाहता है वह वही पाता है परंतु कल्पतरु के पास जाकर मांगना चाहिए पंडित जी यह सब हिंदी में कह रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर अर्थ बतला रहे हैं श्री राम अच्छा जी समाधियाँ किस किस तरह की है अब कहिए तो जरा पंडित जी समाधि दो तरह की है सविकल्प और निर्विकल्प निर्विकल्प समाधि में विकल्प नहीं है श्री रामकृष्ण हाँ तदाकार कारित ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता और चेतन समाधि और जड़ समाधि ये भी है नारद सुखदेव इनकी चेतन समाधि है क्यों जी पंडित जी जी हाँ श्री राम और उन्मना समाधि और स्थित समाधि ये भी है क्यों जी पंडित जी चुप हो रहे कुछ बोले नहीं श्री राम अच्छा जी जब तब करने से तो विभूतियाँ प्राप्त हो सकती हैं जैसे गंगा के ऊपर से पैदल चले जाना पंडित जी जी हाँ यह सब होता है परंतु भक्त यह कुछ नहीं चाहता और थोड़ी सी बातचीत होने पर पंडित जी ने कहा एकादशी के दिन दक्षिणेश्वर में आपके दर्शन करने आऊँगा श्री रामपीठ आह तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है पंडित जी महाराज नदी की एक तरंग जाती है तो दूसरी आती है सब कुछ अनित्य है श्री रामकृष्ण तुम्हारे भीतर सार वस्तु है कुछ देर के बाद पंडित जी ने प्रणाम किया कहा तो पूजा करने जाऊं श्री राम अजी बैठो पंडित जी फिर बैठे श्री रामकृष्ण ने हठयोग की बात चलाई पंडित जी भी हिंदी में इसी के संबंध में बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ यह भी एक तरह की तपस्या है परंतु हर्षयोगी देहाभिमानी साधु है उसका मन सदा देह पर ही लगा रहता है पंडित जी ने फिर विदा होना चाहा, पूजा करने के लिए जाएंगे श्री रामकृष्ण पंडित जी के लड़के से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण कुछ न्याय वेदांत तथा और और दर्शनों के पढ़ने से श्रीमद् भागवत खूब समझ में आती है क्यों पुत्र जी महाराज सांख्य दर्शन पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है इस तरह की बातें होने लगी श्री राम कृष्ण तकिये के सहारे जला जरा लेट गए पंडित जी के पुत्र तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण लेटे ही लेटे धीरे धीरे गा रहे हैं हरी सो लाग रहो रे भाई तेरा बनत बनत बन जाई अंका तारे बंका तारे तारे मीरा बाई सुहा पढ़ावत गढ़ी का तारे तारे सजन कसाई